महाभारत आदि पर्व अधिक आदिपर्व त्रिपंचाशदतमोध्याय हिडिबा काकुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीम थे इनके द्वारा हिडिबास का वध वय सम्पावाच प्रबुद्दास थे हिडिबाया रूपम दृष्ट्त्मा विस्मृता पुरुष व्याघ्र बभूव प्रथयास वैश्व पाण जी कहते हैं जन्मेजय जागने पर हिडिम्बा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े ततः कुंती समीक्षे नाम विस्मित रूप समपदा वाच मधुरम वाक्यम शांतपूर्व मिदम शनै कश्यम सुरगर्भा से न कार्य ना कुतस्गमनम तब तदनंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी उद्देख कर उसे सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा देवकन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी तुम कौन हो और किसकी कन्या हो तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहाँ से तुम्हारा सुभागमन हुआ है यदि वास्य वनस्य त्व देवता यदि वाहरा आ चक्ष मतस किम चेह तेष यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वह सब मुझे ठीक ठीक बता दो साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हो यदि तत्प्यसी वनम नील मेघ नि निवासो राक्षस्य स हिडिम्बस हिडिबा बोली देवी यह जो नील नीलमेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं यह राक्षस हिडिम्बा का और मेरा निवास स्थान है तस्य राक्षस इंद्र से भगनी विद्य भावली भ्रात्रा संप्रेषिता मार्य ताम सपुत्रा दिघांसता महाभागे आप मुझे उस राक्षस राजिम्ब की बहन समझिए आर्ये मेरे भाई ने मुझे आपकी ओर आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था क्रूर वचना तो बुद्धे वचनादागता अद्राक्षम नव हे तव पुत्र महाबलम उसके बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है उसके कहने से मैं यहाँ आई और नूतन सुवर्ण के आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी तथो हम सर्वभूता भावे विचरता शुभे चोदिता तो पुत्र से मनमथे न उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वसवर्तनी हो गई ततो तत्वृतो मया भरताव तो पुत्र महाबल अपने तुम च यति तो न चकितो मया मैं। तदनंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी चिराय मा तत सपुर सा साधक स्वयंवागत हंतु इमान सर्वान्वात्मजान मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्य भक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए आया स तेन मम तव तो पुत्रेन धीमता बलादितो तो विस्प्य तो महात्म नाम परंतु मेरे प्राणवल्लभ तथा के बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए हैं परस्पर पश्युधि विक्रांत एत चह राक्षसौ देखिए युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गर्द रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं वे सम्पान वाच तस्त वचनम उत्पात युधिष्ठिर अर्जुनो नकुल सहदेवी वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय हिडिबा की आवाज़ सुनते ही युधिष्ठिर उछल खड़े हो गए अर्जुन नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया विकर्सनतेम का सिंघावि बलोत्कट तदनंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथ गए हैं और अपने अपने विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं अथान्योम सम्यौ पुनः पुनः दावाग्नि चक्र तो पार्थिव रजह एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती की धूल को दावा नल के धुएँ के समान बना दिया वसुधा रेणु संवेत वसुधाधरसन्निभ बभ्राज तुर्यथा शैली निहारे नाभिमृत दोनों का शरीर पृथ्वी की धूल में सना हुआ था दोनों ही पर्वतों के समान विशाल काय थे उस समय वे दोनों कोहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे राक्षसे न तदा भीम क्लिश्यमान निरीक्ष चेदम वच पार्थ प्रहसन छन भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले भीम भय महाबाहू नवाम बुद्ध्यामय समेतम भीम रूपेण रक्ष साश्रम करम महाबाहू भैया भीमसेन मत अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो सहाय स्मिस्थित पाथ पात श्याम राक्षसम नकुल सहदेवश मातरम गोपय्य कुी नंदन अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ इस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा नकुल और सहदेव माता जी की रक्षा करेंगे भीमुवाच उदासीनो निरक्षस्व न कार्य संभ्रम न जा पुनर्जीवेन् मद बाहतरमागत भीमसेन ने कहा अर्जुन तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता अर्जुन वाच कि किमने न चिर भीम जीवता पाप रक्षता गंतव्य न चिरम सातुम ये सक्यम अर्जुन ने कहा शत्रुओं का दमन करने वाले भीम इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ हम लोगों को आगे चलना है अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है पुरा संरजते प्राची पुरा संध्या प्रवर्तते रौद्री मुहूर्ते रक्षा से प्रबलादि भवंतुत उधर सामने पूर्व में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है प्रातः संध्या का समय होने वाला है इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस डबल हो जाते हैं त्वर्य तो भी ममा क्रीड जही रक्षो विभीषणम पुरा विकूर थे महाम भुज्योह सारय अत भीम जल्दी करो इसके साथ खिलवाड़ न करो इस भयानक राक्षस को मार डालो यह अपनी माया फैलाए इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो वह सम्पाइन वाच अर्जुन ए नुक्तु भी मोरू सायु जग तपय वह सम्पायन कहते हैं अर्जुन के योग कहने पर भीम रोज से जल उठे और प्रणय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। तूर्णम तत्म तदाह तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोध पूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे सौ बार घुमाया भीम वाच वृथा मृथा पुष्टो वृथा वृद्धो वृथा मति व्याम वृथाद्य न भविष्य इसके बाद भीम उस से बोले अरे निशाचर तू व्यर्थ मांस से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा होता है तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है इसलिए आज तू व्यर्थ ही अपनी ई लीला समाप्त करेगा बाह्य युद्ध में मृत्यु होने का कारण तू तो स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा क्षेम अद्य कर श्यामी न पुनर्माशान हवा भक्ष राक्षस आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्क एवं मंगलमय बना दूंगा जिससे फिर तू मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा यदि राक्षस तो निपात अर्जुन बोले भैया यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ तुम इसे शीघ्र मार गिराओ अथवा अथवाप्यहमे इनम हनिष्यामीधर कृतकर्मा परिश्रात साधु तबत पारम भृकोदर अथवा मैं ही उसे मार डालूँगा तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो अतः अच्छा देर अच्छी तरह विश्राम कर लो संपाहन वावाच तस् तद्वचनम शुवा भीमसेनोच्यम निष्पृश्यनम बला भूमौ पशु मार है कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की की सुनकर अत्यंत क्रोध में भर गए उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु तरह मारना आरंभ किया इस प्रकार भीम की मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भींगे हुए नगारे किसी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा बाहुभ्याम योगत्रे तम बलवान पाण्डुनंदन मध्ये भक्वा महाबाहुर हर्षया मात पांडवाम तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया संघ्रष्टर अपूर व्या बरिंदम हिडिम्ब को मारा गया देख वे महान वेघशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की अभिपू्य भीमं भीम पराक्रमं पुनरेवा अर्जुनो वाक्यम उचेदरम इस प्रकार भयंकर महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही न नगरम मन्दे वनादस्माद विभो शीघ्र गच्छा भद्रम ते नो विद्या प्रभु मैं समझता हूँ इस वन से नगर अब दूर नहीं है तुम्हारा कल्याण हो अब हम लोग शीघ्र चलें जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग गई तथा सर्वे तथे तुक्म सहमात्रा महारथा प्रो पुरुष व्याघ्र हिडम्बा चै राक्षसी तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव ठीक है ऐसा ही करें यो कर माता के साथ वहाँ से चल दिए हिडम्बा राक्षसी भी उनके साथ को हो होली श्री महाभारती आदि वध परवड़े हिडिबध वर परिडिबे त्रिपंचाशद अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिब वध पर्व में हिडिबासुर के वध से संबंध रखने वाला एक सौ तिरपनवा अध्याय पूरा हुआ